फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य सूर्योदय से पहले उठ के जब तक सोवे नहीं तब तक प्रयत्न करते हैं दुख और दारिद्र्य के अंत को प्राप्त होकर सुखी और लक्ष्मीवान होते हैं फिर मनुष्य कौन कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो राजपुरुष अहरनिष्ठ राजकार्यों में प्रवीण दुर्वेषनों से विरक्त और संगोपांग राजसामग्री वाले होवे सदैव प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य ईश्वर के सदृश न्यायकारी संपूर्ण जगत के उपकार करने वाले और उपदेशक हैं वे संसार के भूषक हैं फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदा धनाध्यपन की खोज करें और प्रमाद न करें राजादिकों से कौन-कौन रक्षा पाने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम सहाय से लक्ष्मी विद्वान सेना और राजा को धारण करें भावार्थ हे विद्वानों आप लोग यश धन सुख सत्य वचन और बल को बढ़ाएं दुखों के पार होइए इस सुक्त में सूर्य बिजली और सुख के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 54वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 55वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्य कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग ब्रह्मचर्य आदि से अतिकाल पर्यंत जीने वाले योगी पुरुषार्थी होइए फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को धारण करके और क्रियाकुशलता को जान के जैसे ईश्वर अंतरिक्ष में संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करता है वैसे ही आप लोग अनेक व्यवहारों को सिद्ध कीजिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग सूर्य की किरणों के सदृश एक साथ ही पुरुषार्थ के लिए उद्यत होइए और जैसे कल्याण करने वालों के रथों के पीछे वृत्जन वर्तमान होते हैं वैसे ही धर्म के पीछे वर्तमान होइए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य सूर्य के सदृश न्याय के प्रकाशक अन्याय रूपी अंधकार के रोकने वाले धर्म मार्ग के अनुगामी होएं उनकी सदा ही आप लोग प्रशंसा करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे विद्वान जनों जैसे पवन अंतरिक्ष से वृष्ट करके संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करके दुख का नाश करते हैं वैसे ही सत्य विद्या के उपदेश की वृष्ट से अविद्या रूप अंधकार से हुए दुख का निवारण कीजिए भावार्थ जो मनुष्य अग्नि वायु और जल आदिकों को वाहनों में उत्तम प्रकार युक्त करते हैं वे विजय के लिए समर्थ होकर धर्म संबंधी मार्ग के अनुगामी होते हैं भावार्थ जो मनुष्य पृथ्वी आदि की विद्या से तथा सृष्टि के क्रम से कार्यों को सिद्ध करें उनको दारिद्र्य कभी प्राप्त नहीं होवे भावार्थ जो शिक्षा और विद्या के दंड से संसार की रक्षा करते हैं वे ही प्रशंसित होकर कल्याण को प्राप्त होते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से प्रार्थना करके श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करें और सब जगह मित्रता करके सबके लिए सुख प्राप्त कराया जावे भावार्थ जिज्ञासु जन विद्वानों की प्रार्थना इस प्रकार करें कि आप लोग हम लोगों को दुष्ट आचरण से अलग करके धर्म युक्त मार्ग को प्राप्त कराइए इस सुक्त में मरुत नाम से विद्वान आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 55वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ विद्वानों के उपदेश से मनुष्य और वायु के गुणों को जानकर फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य वायु और मनुष्यों के गुणों को जानते हैं वे सत्कार करने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य लोग परस्पर के उपकार से सुखी हों भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो प्रयत्न करते हुए कर्मों को करते हैं वे सदा सुखी होते हैं फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य की किरणें मेघ को नीचे गिराती हैं वैसे विद्वान लोग दोषों को दूर करते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टि के क्रम को जानकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त हों अब अग्नि विद्या के उपदेश को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि आदि पदार्थों को वाहन आदि के चलाने के लिए निरंतर युक्त करें भावार्थ जो अग्नि विद्या को धारण करते हैं उनका सब समय में सत्कार करो फिर वायु गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे पवन भूमि आदि को धारण करते हैं वैसे ही विद्वान जन सब मनुष्यों को धारण करें फिर विद्वानों के उपदेश को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जिस कुल में किया ब्रह्मचर्य जिन्होंने ऐसे स्त्री और पुरुष वर्तमान हैं उसी कुल को भाग्यशाली जानना चाहिए इस सुक्त में विद्वान तथा वायु के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 56वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 57वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में रुद्र गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पिपासा से जाकुल के लिए जल शांतिकारक होता है वैसे विद्वान जन जानने की इच्छा करने वालों के लिए शांति के देने वाले होते हैं अब पवनों के गुण को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके सदा विजय से युक्त हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे पवन पृथ्वी मेघ और वन आदि को कंपाते हैं और जैसे शत्रुजन शत्रुओं को क्रुद्ध करते हैं वैसे ही विद्वान जन पदार्थों को मथकर बिजली आदि को कंपाते हैं और कार्यों में युक्त करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य सूर्य के सदृश आत्मा से प्रकाशित और न्यायधीशों के सदृश व्यवहार करने वाले विमान आदि वाहनों से युक्त हैं उनका निरंतर सत्कार करो भावार्थ जो जन उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से सब प्रकार ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार से सुखी होते हैं भावारथ जो मनुष्य शरीर और आत्मा से बलिश्ट और आयुधों की विद्या में निपुण होकर उत्तम वाहन आदि सामग्रियों से युक्त हुए पुरुषार्थ करते हैं वे धनवान होते हैं फिर मरुद् दिशे को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जब मनुष्य सतपुरुषों का संग करें तब इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्य और परलोक में धर्म के अनुष्ठान करने की याचना करें फिर मरुद् दिशेक विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों का सेवन करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होकर सदा ही प्रसन्न होते हैं इस सुक्त में रुद्र और वायु के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 57वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 58वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में वायु गुणों को कहते हैं भावार्थ जो कार्य और कारण स्वरूप संसार के गुण कर्म और स्वभावों को जानते हैं वे गृह के सदृष्ट सबको सुखी कर सकते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि योग्य धार्मिक विद्वानों का ही सत्कार करें जिससे सुख बढ़े फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो वृष्ट करने वाले वायु और अग्नि आदि को विशेष करके जानते हैं वे इनको वृष्ट करने के लिए करने को समर्थ होते हैं फिर मरुत के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्य संपूर्ण उपायों से धर्म युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले राजा और उसी प्रकार के सहायों को उत्पन्न करें